उसके बाद वो हाथ कन्या के हृदय पर आता है माने बिल्कुल उसको वो समेट लेता है अपने साथ और वहां करके तब मंत्र बोलता है मम व्रते ते हृदय दधा मम चित्तम अनुचिते अस्तु मम वाचम एक मनाजुसस्व प्रजापतिस्वा नि मह्यम ये ब्राह्मण लोग ये मंत्र बोलते हैं बोलने का वर्क दूल्हे के बोलने का ये मंत्र है तो दूल्हा महाराज पढ़ाई लिखा नहीं होता है ये लोग जानते ही नहीं वेद शास्त्र क्या होता है तो उनकी ओर से ब्राह्मण बोलता है मम व्रते ते हृदय दधा मैं तुम्हारा दिल तुम्हारा हृदय अपने व्रत में स्थापित करता हूँ मम चित्तम अनुचितम ते अस्तु तुम्हारा मन मेरे मन के साथ चले मम बाचम एक मना जुसस्व हमारा तुम्हारा दोनों का मन एक हो और मेरी बात पर ध्यान दिया करना प्रजापतिष्वा न्यूनक तुम्ह ईश्वर तुम्हें मेरे लिए नियुक्त करें ये दूल्हा के पढ़ने का मंत्र है अमो हमस्मी सा मैं विष्णु हूँ तुम लक्ष्मी हो सामा हमस्मी रिक्वम देवरहम प्रतिवी त्वम मैं शाम मैं साम का संगीत हूँ और तुम ऋग्वेद की ऋचा हो आओ हम दोनों का संगीत और कविता दोनों का मेल हो जाए ऐसे ऐसे मंत्र हैं आपको क्या सुना रहा तो सारा ग्रिज सूत्र ही बरा हुआ है और ईश्वर की कृपा से हमने सैकड़ों व्याख्या कराए तो विवाह की प्रक्रिया तावे ही विवाह बही सहरे तो दधा बही पुत्रान प्रजनया बही मया ते संतु जरदष्टया मंत्र कहता है आओ हम लोग विवाह बही माने क्या होता है विशेष रूप से बहन करें माने गृहस्थाश्रम की जो जिम्मेवारी है उसको हम दोनों मिलकर निभावें आवही वहन करें धोवें ऐसा वेद में मंत्र है सावे ही विवाह ही दोनों एक साथ हैं पति पत्नी दोनों बराबर जैसे बोले एक जुहे में दो बैल जैसे लगाते हैं कैसे हम दोनों एक साथ ढोने के लिए आते हैं सहरे तो दधावही पुत्रान प्रजनयावि हम लोग अपने वीरज का साथ साथ प्रयोग करेंगे और हमारे पुत्र होंगे और मयाते संतु जरदष्टया मेरे साथ तुम बुढ़िया हो जाना माने बुढ़ापे तक हम दोनों साथ साथ रहें इसका मतलब मयाते से संतु जरदष्टया इस तरह के महाराज विवाह में वो मंगलदायक मंत्र हैं इसके बाद जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी का दान किया नारायण को वैसे जनक ने सीता का दान रामचंद्र को किया उसके बाद अपनी औरस कन्या जो थी और मिला और लक्ष्मण के लिए श्रुति कीर्ति और श्रुति शुर्त की, कीर्ति और मांडवी ये दोनों भरत और शत्रुघ्न को ब्याह दें अब चारों का दार कर्म हो गया दार कर्म हो गया माने पत्नी चारों को प्राप्त हो गई बड़ी शोभा हुई उनको जैसे कोई लोकपाल हैं लोकपाला युवा परे का ऐसा भी अर्थ करते हैं जागृत लोग स्वप्न लोग सुसुप्ति लोग और अस्तुरीय लोक के पालक जैसे परमेश्वर के चार रूप होते हैं ऐसे इन चारों की शोभा हुई इसके बाद जनक ने अपनी जानकारी और नारद की बताई हुई जानकारी दोनों को मिला करके सीता का चरित्र सुनाया उन्होंने बताया कि मैं जब यज्ञ करने के लिए यज्ञ भूमि भी शुद्धि अर्थम ये वर्णन करने का क्या बढ़िया समय चुना है यज्ञ भूमि भी शुद्धि अर्थम कर लांगले है न यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए मैं हल जोत रहा था हल से धरती को जोत रहा था वहाँ हल के का जो मुख है फाल है सीता है वो लगने से ये धरती में से उत्पन्न हुई है कन्या का शुभ लक्षणा ये शुभ लक्षणा कन्या उत्पन्न हुई है ये जो हम लोग श्री सूक्त में मंत्र पढ़ते हैं खेती का ही वर्णन है उसमें गंधद्वार दुराधर्शाम नित्यपुष्टा करीषिणीम ईश्वरी सर्वभूता तामेहो पहवे श्री ये कौन सी लक्ष्मी है ये कौन सी लक्ष्मी है करिशिणी जो गोबर में पैदा होते हैं माने गोबर होता है गोबर से पैदा होने वाली लक्ष्मी माने कृषि लक्ष्मी स्वयं कृषि लक्ष्मी है सीता से प्रकट होते हैं स्वर्ण लक्ष्मी और कृषि लक्ष्मी ये दो प्रकार की लक्ष्मी होती है भूदेवी और श्री देवी इन दोनों ने बड़ा भारी अपना वितान बना पाना था भूदेवी सीता के रूप में प्रकट हुई तो स्वर्ण लक्ष्मी देवी लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुई बोले तो हम दोनों रहेंगे साथ इस तरह से दोनों भरत और हनुमान इन दोनों में भी देवी का पृथ्वी में भरत भरत जो है वो भूदेवी के पक्ष में है लक्ष्मण जी से सीता की उतनी नहीं पटती है जितनी पटती है भरत जी से वो तो सीता जी के भजत हैं, भरत जी तो इस तरह से सारी लीला में ही भूदेवी और श्री देवी का विभाग मालूम पड़ता है कि ये दोनों की ओर से है। ये उसी हल से निकली हुई हैं हल का फाल जहां लगाए हराई में से निकली हुई हैं। मैंने इनको अपनी पुत्री समझा और अपनी पत्नी को ला करके दे दिया सो एक दिन नारद जी आए एकांत में और बीणा बजाते हुए नारायण नाम का करते हुए हमने उनका स्वागत सत्कार किया जब वो बैठ गए पूजिता सुखमा सीनो मामो बाचो सुखान ऐसे रास्ते में चलते चलते कोई बात नहीं कही जाती है जब उनका स्वागत सत्कार हुआ पूजा हुई आराम से बैठ गए तो खुश होकर के बोले सुनो राजा मैं तुमको एक गुप्त बात बताता हूँ जिससे तुम्हारा अभ्युदय होगा परमात्मा ऋषि के भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए देवताओं का काम बनाने के लिए और रावण का वध करने के लिए राम के रूप में प्रकट हुए हैं वो हैं तो साक्षात वे हैं तो साक्षात परमेश्वर लेकिन मनुष्य का वेश धारण करके आए हुए हैं दशरथ के पुत्र और नारायण चार रूप में आए हैं उनकी जोगमाया तुम्हारे घर में सीता के रूप में प्रकट हुई है अजोनिजा असल में आ, देखो ईश्वर के अजातत्व की रक्षा करने के लिए महापुरुषों ने कैसी लीला का वर्णन किया है कि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ये दशरथ जी के वीर से उत्पन्न नहीं हुए अजोनिज है अजो ना अजोनिज होने से माने चरू से उत्पन्न हुए तो चरु से उत्पन्न होने के कारण ये किसी पिता की संतान नहीं है ये बिना पिता बिना पिता के ही पुत्र हैं दशरथ के पुत्र नहीं है दशरथ जी को भाव है कि हमारे पुत्र हैं क्योंकि ये उनके बीर से तो पैदा नहीं हुए कि कहिए तो चरु से पैदा हुए हैं सुबह so, परमेश्वर चार रूप में दासरथी होकर के रह रहे हैं और उनकी जोगमाया सीता के रूप में प्रकट हुई है इसलिए अतस्तम राघवा यही व देही सीता भी अजोनिजा है आ, ये यदि रामचंद्र की तरह से पैदा होते तो लोग इनको अजोनिजा स्वीकार नहीं करते वो तो चरु से प्रकट हुए रामचंद्र और हाल में से भूमि देवी ही सीता के रूप में प्रकट हो गईं बोले ये किसी की पहले की भारजा पत्नी नहीं है ये तो राम की पत्नी है ऐसा कह करके देवर्षि नारद चले गए अब मैं तो देखता हूं कि ये सीता क्या है साक्षात लक्ष्मी है असल में सबके घर में जो लड़की आती है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप ही होती है उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए बड़े आदर से नारायण के लिए उनको पालना पोसना चाहिए कि नारायण की सेवा में इनको लगाना है नारायण को अर्पित करना है स्वयं लक्ष्मी जी आई हैं कि तुम हमें नारायण को दे दो और नारायण को दे करके तुम पूर्ण के भागी बनो आनंद के भागी बनो नारायण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो so, सो अब जनक जी सोचने लगे कि मैं राम जी से जानकी का विवाह कैसे करूंगा चिंता हो गई अब उन्होंने एक युक्ति रची कि मेरे पितामह के पास शंकर जी का धनुष न्यास रूप से रखा हुआ है पुरारी भगवान पुरारी भगवान शंकर ने त्रिपुरा सुर को मारने के बाद वो धनुष ये धनुष भी कोई मामूली नहीं है जिसमें सारा चरण चरण पानी शरय थे जिसमे स्वयं रथ चरण पाणी शरय थे जिसमे स्वयं विष्णु भगवान बाण बन करके बैठे थे वो धनुष है जो समग्र देवताओं समग्र देवताओं का जिसमें निवास है त्रिपुरा सुर को मारने के लिए शंकर जी के हाथ में जो दिया गया था वो धनुष है ये कोई साधारण धनुष नहीं है अब त्रिपुरासुर को मारने के लिए तो ये बनाया गया था उसके बाद हमारे यहाँ पड़ा हुआ है तो अब इसी धनुष का पण करने की इसको कौन चढ़ा सकता है सिवाय नारायण के सिवाय विष्णु के इसको और कोई चढ़ा नहीं सकता है आ, सो आ, सीता के पाने ग्रहण के लिए इसी की शर्त रखनी चाहिए लोगों का घमंड भी चूर होगा सो नारायण हे मुनिष्ठ राम राज राजीव लोचन राम यहाँ आए उन्होंने धनुष का दर्शन किया मेरा मनोरथ फल गया आज मेरा जन्म सफल हो गया और सीता के साथ तुम्हें एक आसन पर बैठे देख करके मैं तो बस यही समझता हूँ की आज मेरा जीवन सफल हो गया अद्य में सफलम जन्म राम ताम सह सीतया एक आसन स्थम पश्या रविम जता हे राम सीता के साथ तुम एक आसन पर आज बैठे हो हमारी लड़की तुम्हारे बराबर हो गई, तुम्हारी अर्धांगिनी हो गई, तुमसे अभिन्न हो गई, ये देख करके मैं तो परमानंद में मग्न हूँ तुम्हारे चरणों का जल ब्रह्मा जी धारण करते हैं तो वो सृष्टि बनाने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं बलि को तुम्हारे चरणों का जल मिला तो वो इंद्र हो गए और तुम्हारे पाद धूली के संस्पर्श से अहल्या सारे पाप ताप से मुक्त हो गई सो तुमसे बढ़कर के तो और कोई रक्षक नहीं है जनक जी स्तुति करने लगे जत्द पंकज पराग सुराग जोगी वृंदेजित भवभयं जित काल चक्र कीर्तन कीतन पराजित दुःख शोका देवास्तमेव शरणं सततम प्रपद्ये जिनके चरण कमल के पराग का सुराग अपने साथ मिला कर के बड़े बड़े जोगियों ने कालचक्र पर विजय प्राप्त कर ली भाव भय को जीत लिया और जिनका नाम लेने से संसार का दुख शोक दूर हो जाता है देवताओं का उन्हीं प्रभु की मैं शरण में हूँ ये अध्यात्म रामायण में प्राय सर्वत्र भगवान श्री राम के ईश्वरत्व का वर्णन आता है और वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं होता वहाँ मनुष्य के रूप में जैसे विवाह होता है और जैसे बरात आती है जैसे सब लेना देना होता है वाल्मीकि रामायण में मनुष्य भाव से वर्णन है और यहाँ तो झटपट ईश्वर का भाव आ जाता है ये ईश्वर की भक्ति ईश्वर के ज्ञान का पुराण है इसके बाद उन्होंने महात्मा राघव के लिए कितने करोड़ों मुहरे और हजारों रथ और हजारों घोड़े ये सब और उन्होंने दिए हाथी दिए सैकड़ों और लाखों पैदल सेना दी 300 दासियां दी दिव्य वस्त्र आभूषण दिए जानकी के लिए इतना प्रेम इतना प्रेम था सीतायी जनक अपरादाद प्रीतिया दुहित्रीव सलाह अपनी पुत्री के प्रति बड़ा भारी प्रेम था जनक के मन में प्रेम से बस सब देते गए वशिष्ठ भरत लक्ष्मण दशरथ सब की उन्होंने पूजा की और बाद में उसको विदा किया सीता तो रो रही थी वहां से चलते समय जनक जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया माताओं की आंख से भी आंसू बह रहे सो शुश्रु शुश्रू बताया उपदेश किया कि देखो सीता जा करके तुम तो अयोध्या में कैसे रहना श्वश सुश्रूषण परा नित्यम रामम अनुव्रता पातिव्रतम उप आलम्ब्य तिष्ठवत्था सुखम पातिव्रतम उप आलम्ब्य यथा सुखम वहाँ जाकर साहस की सेवा करना सेवा सास की करना और राम की जैसी इच्छा हो राम का व्रत ही तुम्हारा व्रत है जो वो ठीक समझे वो करना औचित्य की दृष्टि से राम की बात और सेवा की दृष्टि से सास और पतिव्रता हो करके रहना और आनंद में रहना जब तुम आनंद में रहोगी सब दूसरों को आनंद दोगी अब तो विदाई के समय तो सब बाजे गाजे बजने लगे और देवताओं ने भी अपने बाजे बजाए और सब लोग आनंद में मग्न हो गए इस प्रकार भगवान राम जब वहां से विदा हुए तब मिथिला से तीन जो दूर जाने पर बड़े भयंकर निमित्त दिखाई पड़ने लगे ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया योजना की है उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि विवाह के पहले ही परशुराम जी को लाकर और पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी को दिखा कर दोनों की दोनों से प्रेम बढ़ा करके प्रेम के बाद विवाह का दृश्य उपस्थित करके और बीच में विघ्न डाल करके परशुराम जी का जो विघ्न आया उससे प्रीति और बढ़ती है वो घन आने से प्रेम घटता नहीं है प्रेम और बढ़ता है तो विवाह के पहले ये दो योजना गोस्वामी जी महाराज की बड़ी सुंदर है परंतु वाल्मीकि रामायण में भी कथा यही है कि विवाह के बाद परशुराम जी आए और अध्यात्म रामायण में भी यही कथा है जब चलने लगे अयोध्या जी की तरफ बड़े भयंकर निमित्त तो उपस्थित हुए अब तो देख के राजा डर गए वशिष्ठ जी से पूछा उन्होंने ये क्या हो रहा है महाराज बोले इन सब असगुनों से उपद्रों से मालूम पड़ता है कि कोई भय आने वाला है लेकिन फिर तुमको अभय हो जाएगा ये शकुन तत्शकुन का विचार भी बताया ये भी एक भारतीय संस्कृति का अंग है शकुन का विचार करते हैं बोले थोड़ी देरों में थोड़ी देर में तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा देखो हरे तुम्हें दाहिने करके जा रहे हैं ये शुभ को सूचित करते हैं और ये वायु बड़ी तेज रही है और आंखों में धूल पड़ रही है इसके बाद देखा कि एक तेजो राशि व्यक्ति आकर के सामने खड़ा हो गया है बड़ी चमक है उसमें वो तो जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज थे जैसे नीला मेघ हो और बड़ी ऊंची कथ थी उनको पे जटा और धनुष और फरसा उनके हाथ में ये तो जैसे कोई काल हो अंतक हो So, परशुराम का दर्शन हुआ लोगों को जिन्होंने सहस्त्र को सहस्त्र को मारा था दृप्त क्षत्रिय मर्दनम ये अभिमानी क्षत्रियो का मर्दन करने वाले हैं ये पहले से ही कुछ ऐसी चल रही थी कि वशिष्ठ विश्वामित्र वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपस की गड़बड़ी थी और एक क्षत्रिय एक बार दबा लें तो एक बार ब्राह्मण दबा लें ब्राह्मण और क्षत्रिय का बड़ा भारी झगड़ा चल रहा था शास्त्र का इस संबंध में ये निर्णय है कि बिना ब्राह्मण की सहायता के क्षत्रिय की उन्नति नहीं होती और बिना क्षत्रिय सहायता के ब्राह्मण की उन्नति नहीं होती ना ब्रह्म क्षत्र मृद्वन होती न क्षत्रम ब्रह्म वर्धते बिना ब्राह्मण के क्षत्रिय की उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि बुद्धि न हो तो केवल बल क्या करेगा और बिना क्षत्रिय के ब्राह्मण की उन्नति नहीं होती माने बिना बल के बिना बल के बुद्धि विचारी क्या करेगी तो जहां बल और बुद्धि दोनों सम्मिलित रूप से होते हैं बुद्धि भी हो और पूंजी भी हो बुद्धि भी हो और बल भी हो तब मनुष्य का काम ठीक ठीक चल सकता है सो महाराज क्षत्रिय और ब्राह्मणों का जो व्यय है ये बड़ा दुखदायी था इसी से उधर ने सहस्त्रबाहू ने परशुराम के पिता जमदग्नि को मार दिया तो परशुराम ने सारे क्षत्रियो का संहार कर दिया अब वही आ, राजा दशरथ के सामने आके खड़े हुए सुनते ही दशरथ जी तो त्राही त्राही बोलने लगे न पूजा न पत्री न प्रणाम अर्घ्यादि पूजां विस्मृत्य इनका सत्कार करना चाहिए प्रणाम करना चाहिए ये बात दशरथ जी को भूल गई बड़े जोर से पुकारने लगे त्राही त्राही और फिर दंडवत चरणों में गिर के बोले बस हमारे पुत्र का प्राण हमें दे दो और हम लोगों को चाहे सबको तो मार डालो इसके लिए हम तैयार हैं अब तो इसके बाद उन्होंने दशरथ जी की तो कोई राजानम अनादृत्य ध्यान ही नहीं दिया कि दशरथ क्या बोल रहे है उन्होंने राम की ओर देखा और आ, क्रोध से आग बबूला और निष्ठुर वचन कहा क्यों रे तूने मेरा नाम क्यों रख छोड़ा है आ, मेरा नाम राम है तो तूने अपना राम नाम क्यों रखा तू तो एक छोटा सा छत्री है आ जा हमसे कुश्ती लड़ ले द्वंद्व युद्ध दो हम और तुम दोनों मिलकर के लड़ लें तुम क्षत्रिय हो और ये जरा पुराना सा एक धनुष तुमने तोड़ दिया है तो तुम समझते हो कि मैं बड़ा बहादुर हूँ आओ यदि तुम्हारे अंदर कोई ताकत हो ये हमारे हाथ में जो वैष्णव धनुष है इस पर तुम सात चढ़ा दो नहीं तो तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा नहीं तो तुम क्या होते हो घास फूस की तरह सो रामचंद्र भगवान ने सबके सामने झट उनका धनुष अपने हाथ में ले लिया ये परशुराम जी को बीच में परशुराम जी और राम के बीच में लक्ष्मण को डालकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं वो उनकी स्वयं की रचना नहीं है हनुमान नाटक नाम का एक पुराना ग्रंथ है उसमें ये परशुराम जी के बातचीत का सारा प्रसंग उसमें आया हुआ है वो तो बड़े ढंग से उसमें सजाया हुआ है जब जनक जी ने कह दिया कि अब कोई वीर नहीं है वीर भीहीन मही में जाए उसके बाद लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए वो ललकारा है वहां देवश्री रघुनाथ किम बहुतया दासोस्मित लक्ष्मण मेरवादी न पिघूधरा न गढ़े जीर्ण पिना कत्यान परशुराम को भी लक्ष्मण जी ने बातचीत में बहुत मजाक का विषय बना दिया कुछ ये सब हनुमन नाटक में ये सब प्रसंग आता है वहां से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया है अब देखा कि सब जगह अंधकार छा रहा है डर के मारे सु जी ने यहाँ तो लक्ष्मण भी पीछे हैं दशरथ की बात तो कोई सुनता ही नहीं है रामचंद्र ने दौड़ करके और परशुराम जी के हाथ में से वो धनुष छीन लिया अंधकार रामो दासर थिर वीरों वीक्षितम भार्गवम रुषा पहले तो क्रोध करके परशुराम की ओर देखा और धनुराज छिद आरोप गुणमंजस परशुराम जी के हाथ से धनुष को छीन लिया और उस पर तांत चढ़ा दी और उस पर बाण आरोपित कर दिया और बोले कि परशुराम जी अब बताओ <coughs> हमारा बाण अमोग होता है इसको हम कहा मारे किसके ऊपर चलावे सो so, कहो तो तुम्हारे जो लोक परलोक हैं उनको इस बाण से मार दें और कहो तो तुम्हारे पांव जो हैं पाद जुगम तुम्हारे चरणों पर इस बाण को मारें आ, अब तुम इस लोक में या परलोक में कहीं भी जा नहीं सकते जो तुम कहो सो हम करने को तैयार हैं अब जब भगवान श्री रामचंद्र ने ऐसे कहा तो परशुराम जी के तो मुंह की रौनक सब की चली गई तो चली विकृताननहा उनका मुंह ही विकृत हो गया अब उनको याद आई राम में पहचान गया तुम पुराण पुरुष साक्षात परमेश्वर हो मैंने बाल्यावस्था में विष्णु की आराधना की थी चक्रतीर्थ पर नयमिषारायण के चक्रतीर्थ पर रहकर मैंने विष्णु की आराधना की थी विष्णु के जो बारह मुख्य क्षेत्र भारतवर्ष में माने जाते हैं उनमें एक नैमिषारायण है और पुराणों में उसकी बड़ी भारी महिमा आती है श्री रामानुजाचार्य के मुख्य तीर्थ स्थानों में नयमिशा है। तो वहां रह करके परशुराम जी ने चक्र तीर्थ पर विष्णु की आराधना की थी और परशुराम जी कहते हैं कि मैंने नारायण को प्रसन्न कर लिया था शंख चक्र गाधारी नारायण मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी तपस्या का फल मिल गया अब मैं अपना चिदंश तुम में जोड़ देता हूँ ये अवतार भी कई तरह के होते हैं उनमें ये परशुराम जी महाराज जो हैं, ये आबेशावतार हैं आवेशावतार माने पहले से परशुराम पैदा थे जन्म से अवतार नहीं थे जब उन्होंने तपस्या कर ली तो भगवान विष्णु इनके अंदर आबिष्ट हो गए और आवेश अवतार बोलते हैं इनको और आबिष्ट होकर जब तक राम जी से मिलना नहीं हुआ तब तक आवेश उनके अंदर रहा जब रामचंद्र मिले तब वो आवेश जो है वो निकल करके रामचंद्र में चलाया तो स्फूर्ति अवतार थोड़ी देर के लिए अपने आप स्फूरित हो गया स्फूर्ति अवतार आवेश अवतार कला अवतार अंशावतार सिर्फ पूर्णावतार परिपूर्णावतार और अवतार ऐसे और उनमें से कौन अवतार कैसा था इसका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज ने लघु भागवता नाम के ग्रंथ में किया हुआ है कि कौन सा अवतार किस कोठी का है और उसमें यह निर्णय किया है कि नरसिंह राम और कृष्ण अवतार सब में श्रेष्ठ है और नरसिंह और राम में भी आनंदांश की उतनी अभिव्यक्ति नहीं है जितनी श्री कृष्ण में है बड़ा ग्रंथ तो बहुत बड़ा नहीं है परंतु है बड़ा खोजपूर्ण सब पुराणों में से उद्धरण दे दे करके उन्होंने किस युग में किस स्थान पर कौन सा अवतार किस कक्षा का हुआ ये बात उसमें बताई हुई है पहले हिंदी अनुवाद सहित ये पुस्तक शुरू शुरू में वेंकटेश्वर प्रेस से छपी थी बाद में उसका मिलना दुर्लभ हो गया कार्त वीरजम पिकृहणम जदर्थम सपशक्ष अब तुम लेक हमारा अपने चिदंस को मैं तुम्हारे अंदर स्थापित कर देता हूँ तुम जाकर के हई हो पुंग कार्त जिसने तुम्हारे पिता को मारा है सो उसको तुम मारना इसी के लिए तो तुमने तपस्या की थी इसके बाद तुम क्षत्रियहीन करना पृथ्वी को और फिर कश्यप को पृथ्वी का दान करना जब त्रेता में दशरथ नंदन राम बनकर के मैं आऊंगा तब तुम मेरा दर्शन करोगे और फिर मैं अपना तेज तुमसे ले लूंगा ऐसा कह दिया मत तेज अब पुनरादात दत्तम मैया पूरा मेरा जो तेज है तुम्हारे अंदर उसको मैं फिर से ले लूंगा तो तब तुम तपस्या करते रहना ब्रह्मा के दिन पर्यंत तुम्हारी आयु होगी ऐसा कहकर के नारायण अंतर्धान हो गए थे सो राम में पहचान गया वही तुम विष्णु हो और ब्रह्मा की प्रार्थना से आए हो तुमने अपना तेज मुझसे फिर ले लिया सो आज मेरा जन्म सफल हो गया कि तुम्हारा दर्शन हुआ ब्रह्मा आदि भी तुम्हारा दर्शन सुलभता से प्राप्त नहीं करते हैं तुम प्रकृति के पारगामी हो इसके बाद परशुराम जी ब्रह्म रूप से राम की स्तुति करने लग गये कोई जन्मादिष भावा न संत्य ज्ञान संभव निर्विकारो से पूर्ण स्वम गमनावर्जित रामायण में चरित्रांश में तात्पर्य अधिक होता है कि भगवान राम के चरित्र में कितने सद्गुण हैं सद्गुण वर्णन प्रधान चरित्र वर्णन प्रधान होता है वाल्मीकि रामायण दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं और ये अध्यात्म रामायण जो है ये रामचंद्र में ब्रह्मत्व का दर्शन कराता है कि वो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है तो बोले ये जन्मना मरना आदि जो है सदभाव विकार, ये तुम्हारे अंदर नहीं है असल में किसी के अंदर नहीं होता है लेकिन जो अज्ञानी है वो उसको मानता है न जायते मृत व कदाचित ये हमारा ही तो वर्णन है ना। तो आप गीता पढ़ते हैं और न जायते मृत तेवा कदाचित ये श्री रामानुजाचार्य के मत में मध्वाचार्य के मत में भी ये अपने आत्मा का वर्णन है परमात्मा का नहीं दूसरे अध्याय में परमात्मा का वर्णन नहीं है आत्मा का वर्णन है उन महापुरुषों के मत में भी न जायते मृतवा कदाचित नविता न भूया ये आत्मा का न जन्म है न मरण है सदभाव विकार जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षियते विनश्यति ये छह बात आत्मा में नहीं है अज्ञान से अपने में माने जाते हैं तो राम में तो अज्ञान है ही नहीं तो ये चीजें कहाँ से छूएगी आप निर्विकार हो पूर्ण हो आप में न जाना है और न आना है जथा जले पेन जालम धूमि धूमो बहनऊ यथा तो तदाधारा तद विषया माया कार्यम सृजत्य सृजत्य आश्चर्य है आश्चर्य है यह निर्वचनीय अहो कितना बड़ा आश्चर्य है कि जैसे जल में फेन उससे अलग दिखाई पड़ता है आग में धुआं जैसे उससे अलग दिखाई पड़ता है इसी प्रकार तुम में माया अलग दिखाई पड़ती है ये तुम में है और तुम्ही को त्वाधारा तद माया किसमें है कि परमात्मा को मोहित है। ये वेदांतियों में इसके बड़े अनेक संप्रदाय हैं, भेद हैं इसके तो ये आत्मा आत्माश्रया ब्रह्म विषया एक मत ये है कि ये रहती है जीवात्मा में और ब्रह्म को ढकती है बोले नहीं आत्मा में ही रहती है और आत्मा को ही ढकती है तो विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान में ये भेद माना जाता है तदाधारा तद विषया माया कार्यम सजत्य हो जब तक मनुष्य माया जादू के खेल में फंसा हुआ है तब तक वो परमात्मा को नहीं पहचानता वो जादू को तो देखता है जादू के खेल को देखता है परंतु जादूगर को नहीं देखता उसी की जादू के खेल की अच्छाई और बुराई और गहराई यही सब देखता रहता है तो ये अविद्या है क्या अविचारित तो सिद्धा विद्या विद्या विरोधिनी ये जो अविद्या है ये अभिचार से सिद्ध है माने जब तक हम इसकी खोजबीन नहीं करते तब तक ये ज्ञान रहता है खोजबीन करते ही मिट जाता है विद्या विरोधिनी अलग अलग दोनों शब्द हैं विद्या विरोधिनी अस्या विद्या विद्या विरोधिनी बहती इस अविद्या को विद्या मिटा देती है अविद्या विद्या की विरोधिनी है ऐसा अर्थ नहीं है ये विद्या अविद्या के विरुद्ध है ये इसका अर्थ है अविद्या के कारण इस शरीर में अंतकरण में ये जो प्रतिबंबित चित्स है उसका नाम जीव हो जाता है और जब तक अभिमान बना रहता है कि ये देह मैं मेरा ये मन प्राण बुद्धि मैं मेरा जब तक ये अभिमान रहता है तभी तक कर्तापन भोक्तापन मैं पापी हूं मैं पुण्यात्मा हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ये सब अभिमान है असल में है कहीं कुछ नहीं आत्मा का संसार नहीं है पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा में संसार नहीं है और बुद्धि में ज्ञान नहीं है वो तो जड़ता है ये तो अभिवेक के कारण जब आत्मा और बुद्धि का विवेक नहीं होता है तब मनुष्य अपने को संसारी मान करके प्रवृत्त होता है जड़ चित, चेतन के संयोग से आ, अपने को चेतन समझने लगता है और चेतन जड़ के संग से अपने को जड़ समझने लगता है इसलिए ये बिल्कुल नासमझी का खेल ही है सारा सारी दुनिया ये अपना पराया सुख दुख कर्म पाप पुण्य फल ये सारा का सारा नासमझी नासमझी का विस्तार है परन्तु जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक ये छूटने वाला नहीं है जावत तत्पाद भक्त संग सौख्यम न बिंदती तावत संसार दुख औत न निवरते नर जब तक भगवान के चरण अरविंद के भक्तों के संग का सुख नहीं मिलता है तब तक मनुष्य इससे निवृत्त नहीं होता है वो संसार के दुख में ही दिन भर में सत्रह बार दुखी होए, दिन भर में सत्रह बार दुखी होए, सत्रह बार सुखी होए, कब तक जब तक भगवान के भक्त का संग नहीं मिलता है तत्संग लब्धया भक्तिया जदा तवाम समुपास तदा माया सनइर्जाति प्रतिपद्यते। जब सत्संग मिलता है भक्तों का संग जब प्राप्त होता है और भक्ति से भगवान की उपासना होती है तब माया धीरे धीरे भाग जाती है और बिल्कुल चीनी पड़ जाती है तानवम प्रतिपद्यते इसलिए और ततस्तव ज्ञान सम्पन्न सदगुरु से जब माया हल्की पड़ती है तब ज्ञान सम्पन्न सदगुरु की प्राप्ति होती है जब तक माया ममता मोह मेरा तेरा इसमें लगा हुआ है तब तक ज्ञान संपन्न सदगुरु ही नहीं मिलता है जब माया क्षीण पड़ता माया क्षीण पड़ने का क्या अर्थ है कि जब मेरा तेरा थोड़ा हल्का पड़े दोश्मन थोड़ा हल्का पड़े संसार का चिंतन थोड़ा कम होए तब ज्ञान संपन्न सदगुरु की प्राप्ति होती है वाक्य ज्ञान अंगुर और लब्धवा तत्प्रसादाद मुच्यते जब सदगुरु मिलता है तब उस उस सदगुरु से बास्य ज्ञान की प्राप्ति होती है वाक्य ज्ञान का होता है विज्ञान ही नहीं मिलेगा और जब मुक्ति नहीं होगी तो सुख कहाँ से होगा अत तत्पाद जुगले भक्तिर में जन्म जन्मनी इसलिए जन्म जन्म में आपके चरण कमल जुगल में हमारी भक्ति हो और विन स्थिति और आपके जो भक्त हैं उनका हमको संग मिले वो तो चीज अविद्या अविद्या मांग करने के दो लिए दो चीज चाहिए एक तो भक्तों का संग लोके तद भक्ति नरता स्वधर्मा मृतवर्षिण पुनति लोकम अखिलम सिम पुनः स्वलो शुकुलो जवान जिनके हृदय में भगवान का प्रेम है भगवान की भक्ति है और जो भागवत धर्मअत की वर्षा करते रहते हैं उनको तो पवित्र करें इसमें तो क्या आश्चर्य है नमोस्तु जगताम नाथ नमस्ते भक्ति भावना नम कारुणिकनंद राम चंद्र नमोस्तु ते देव जत कृतम पुण्यम मैया लोक जिगीसया तत्सम तब भूयाद राम नमोस्तु प्रभु आपके चरणों में नमस्कार है आपने मुझसे पीछा कहा कि हमारा बाण अमोघ है इसके लिए विषय बताओ लोक नष्ट करें कि परलोक नष्ट करें कि तुम्हारे चरणों की गति नष्ट कर दें ये आपने प्रश्न किया सो महाराज हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने पुण्य हैं उन सब पुण्यों को मैं तुम्हारे बाण के लिए अर्पित कर देता हूँ यही तुम्हारे बाण के विषय हों और नष्ट हो जाए पाप तो परशुराम जी में है नहीं और जब पाप नष्ट हो गए तो पाप पूर्ण नष्ट होने पर तो मुक्त ही हो जाता है अब तो भगवान श्री रामचंद्र देव जत कृतम पुण्यम मया लोक जिगीशया तत्सर्वम तब बाण आयो भूयाद राम नमो अब तो भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए बोले परशुराम जी मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं जो तुम्हारे मन में हो सो हमसे सब मांग लो तुम्हारी सब कामना पूरी करने के लिए मैं तैयार हूं कोई संदेह मत करो अब परशुराम जी ने कहा कि राम यदि तुम मेरे ऊपर अनुग्रह करते हो मधुसूदन तो बस दो चीज हमको दे दो भक्त संग त्वत्पादे दृढ़ा भक्ति सदाश तुम्हे एक तो तुम्हारे भक्त का संग मिले और एक तुम्हारे चरणों में दृढ़ भक्ति बनी रहे और कोई भक्तिन पुरुष भी इस स्त्रोत्र का पाठ करे तो उसके हृदय में तुम्हारी भक्ति विज्ञान और अंत में तुम्हारी स्मृति प्राप्त हो इस प्रकार रामचंद्र ने कहा परशुराम के कहने पर रामचंद्र ने कहा तथास्तु परशुराम जी ने परिक्रमा की रामचंद्र को प्रणाम किया और सत्कार प्राप्त करके महेंद्राचल पर चले गए विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी यक्षा कुछते समय स्वात्मा तस्म श्रीगुरू नमेदक्षिणा पूर्णानंदतया दृशा विषदया शोदया ब्रह्मज्ञान ब्रह्मनोदया जनमनोमोद निषेदया विश्व प्रकाश आसदया विश्वदया पूनंदतया मदीयनसे और राजा दशरथ परमानंद में लग्न हुआ क्योंकि परशुराम जी जो क्षत्रिय जाति के जन्मत वे राम को अपना तेज समर्पित करके और स्तुति करके भगवान मान के उनके सामने प्रणाम करके परिक्रमा करके लौट गए। अब दशरथ जी को पक्का विश्वास हो गया कि क्या जैसे राम मर के लौट आए हों और बारंबार हृदय से लगा के आलिंगन करें आलिंग आलिंगे हरसेना नेत्राभ्याम जलम उत्सजक आंखों से आंसू की धारा बह रही है हर्ष से बारंबार आलिंगन कर रहे हैं अब स्वस्थ चित्त होकर उन्होंने प्रीत मन से अपनी नगरी में प्रवेश किया देवता के समान थे उनके चारों पुत्र अपनी अपनी पत्नी को लेकर अपने अपने महल में रहने लगे माता पिता की सेवा करते राम सीता के पास ऐसे रहने लगे जैसे वैकुंठ में लक्ष्मी के साथ स्वयं नारायण विराजमान रहते हैं इन्हीं दिनों में कैकेयी के भाई थे जुधाजित भारत के मामा वे भरत जी को लेने के लिए आए थे बड़े प्रेम से कि उन्हें अपने राज्य में ले जाएं। राजा ने बड़े स्नेह से भारत को उनके साथ भेज दिया और शत्रुघ्न को भी भेज दिया युदाजिद का बड़ा आदर किया बड़े प्रेम से मामा के साथ बांझों को भेजते दिया वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि भरत जी ले गए शत्रुघ्न को ऐसे तो दोनों में क्या फर्क हुआ मामा जी तो अकेले भरत को ही लेने के लिए आए थे परंतु भरत जी ने कहा कि नहीं शत्रुघ्न हमारे साथ चलेंगे तो इसमें क्या बात है बोले यंत्रवत हैं शत्रुघ्न भरत के यंत्रवत हैं भरत यंत्री हैं शत्रुघ्न यंत्र हैं जो भरत चाहते हैं वही शत्रुघ्न करते हैं उनके साथ क्रीडा यंत्र का व्यवहार भरत अपने खिलौने की तरह का व्यवहार शत्रुघ्न से करते हैं वो दासानुदास है कहते हैं शत्रुघ्न जी ने राम के सामने कभी कोई बात कही नहीं राम की इच्छा के अनुसार भरत करते थे और भरत की इच्छा के अनुसार शत्रुघ्न करते थे दासानुदास का धर्म जो है वो दोहरा हो जाता है ये बड़ी अद्भुत लीला है कि दासानुदास की अपनी कोई रुचि कोई प्रवृत्ति नहीं है जैसे भरत करें वैसे ठीक है एक बार बोले और भरत ने गंधर्वों को जीत लिया लक्ष्मण राम जी का साथ दिया जब लौड़ा सुर के बध का प्रसंग आया तो प्र... चर्चा चली कि ये काम कौन करेगा तो शत्रुघ्न जी ने कहा अभी हमको कभी युद्ध में प्रत्यक्ष काम नहीं करना पड़ा तो आज्ञा हो तो मैं करके आऊं तो राम जी ने कहा कि अच्छा आओ तुमको मथुरा का राज्याभिषेक अभी कर देते हैं लवणासुर मरने से पहले जब जाने लगे तब राम ने उनका राज्याभिषेक कर दिया उसी समय शत्रु ने अपनी जबान बंद कर ली कि आज मैंने अपने मुंह से कोई बात कह दी इसका फल राम वियोग हुआ ये हमारा अपराध है जो हमने लवणास को मारने का संकल्प अपना प्रकट किया ये उनका अपराध था इसको उन्होंने अपराध माना और उनका अभिषेक मथुरा में हो गया लौड़ा को मारने के बाद कौशल्या अपने पुत्र राम और सीता के साथ देव माता अदिति जैसे पवलोमी सची के साथ और इंद्र के साथ शोभा पाती हैं वो ऐसे रहने लग गईं। सा के लोकनाथ लोकनाथ प्रतिगुणगणो लोक संगीत कीर्ति सीतयास्तेखिल जन निकानंद सन्दोहमूर्तिश्रीर्ो निरविभव निया निराशो मया कार्यासारी मनुव सदा भाति दिशा साकेत अयोध्या जो है ये मूर्तिमान साकेत है असल में कहीं भी दिव्यता का दर्शन होगा तो हमारे मन को तो ही मालूम पड़ेगा ना कि ये दिव्य है हमारे मन को वो दिव्य ना मालूम पड़े तो दिव्यता हमारे किस काम आवेगी और जब मन को ही मालूम पड़ना है दिव्य तो अभी से हमारे मन को सब कुछ दिव्य मालूम पड़ने लगे ये दो प्रणाली है आपको साधना का रहस्य सुनाता हूँ या तो जो चीज आपको ईश्वर ना मालूम पड़ती हो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए उसका ख्याल ही मत कीजिए अपने मन में जो चीज ईश्वर नहीं मालूम पड़ती है उसका ख्याल छोड़ दीजिए तो आप रह जाएंगे तो आप कोशिश करें कि हम भी ना मालूम पड़े तो आपके बिना तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा तो ईश्वर छठ आपको मिल जाएगा और या तो जो कुछ भी मालूम पड़े सो सब परमेश्वर का स्वरूप है साधना की दूसरी पद्धति ये है और ये बीच वाली जो बातें हैं वो सब अंटसंट गड़बड़ सड़बड़ हैं दूसरों के लिए या तो नेति नेति के द्वारा सब को छोड़कर तुम रह जाओ और तुम और परमात्मा एक और या तो परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है सर्वत्र दिव्यता का दर्शन करो और इतनी ऊंचाई हमसे नहीं देखी जाती और इतनी ऊंचाई नहीं रही जाती और ये बड़ी ऊंची साधना है ये सब बात है। तो ये साकेत अपने प्रत्यक्ष के सामने साकेत है और इसमें लोक संगीत कीर्ति गण भगवान श्री राम सीता जी के साथ रहते हैं और सबको आनंद देना उनका काम है कोई भी